क्या ये पॉसिबल है विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि आखिर ये संभव है या नहीं क्या पता ये सब एक इतफाक हो और अगर ऐसा हुआ है कि जब विजय सेंगर को धमकी भरा मैसेज मिला कि उसने 10 साल पहले जो क्राइम किया था उसके लिए पुलिस को सरेंडर करे तो विजय को तुरंत लगा कि ये रोहनिकी का मैसेज है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि विजय ने आज से दस साल पहले किसी और के साथ कुछ गलत किया रहा हो और फिर वो अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो और इसी बीच इतफाक से रोहन नेगी जेल से फरार हो गया इस वजह से पुलिस उस पर शक कर रही है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन विक्रांत के दिमाग में इस किडनेपिंग को रोहन नेगी ने अंजाम दिया और अगर उसने खुद यह किडनेपिंग नहीं की है तो फिर किसी दूसरे की मदद से किडनेपिंग करवाई है उसके अलावा किसी और के इस साजिश में शामिल होने की बात अभी नहीं स्वीकारी जा सकती है आज का टास्क समाप्त हुआ आपका सक्सेस रेट चौरानवे प्रतिशत है बधाई हो आपको एक खास इनविजिबल डिवाइस मिला है कृपया इसे चेक करें अचानक से विक्रांत को अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला इससे विक्रांत थोड़ा चौंक उठा फिर उसने अपने टूल बाहर खोलकर इस नए टूल को चेक करना शुरू किया विक्रांत को आज अदृश्य शक्ति की तरफ ऐसी इनविजिबल एल्कोहल डिस्फ्यूजर मिला हुआ था इस एल्कोहल डिस्फ्यूजर की मदद ऐसी विक्रांत अपने शराब के नशे को तुरंत खत्म कर सकता है उसने चाहे हजारों लीटर शराब क्यों ना पी रखी हो लेकिन इस टूल की मदद से वो एक सेकंड में इसके के असर को खत्म कर सकता है विक्रांत को थोड़ी कंफ्यूजन हुई कि आखिर इस वक्त उसे इस टूल की क्या जरूरत थी अभी तो वो इतने सीरियस केस पर काम कर रहा था भला बीच में शराब क्यों पीने लगेगा खैर अब अदृश्य शक्ति ने ये टूल दिया है तो फिर आगे कभी न कभी जरूर इस टूल का यूज आने वाला होगा अब बारी थी अगले दिन के कोडवर्ड को जानने की लेकिन विक्रांत यहां ऑफिस के बीच में बैठकर सिगरेट नहीं जला सकता था इसीलिए वो अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक लेकर बाथरूम की तरफ चला गया वहां जाकर उसने जैसे ही सिगरेट को जलाया तुरंत ही उसे अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला उसका आज का कोडवर्ड था चंद्रमा और पहाड़ इस कोडवर्ड ऐसी विक्रांत को बहुत खुशी हुई पहाड़ कोडवर्ड मिलने का मतलब ये था की अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है और वो इस बात ऐसी बहुत खुश हुआ विक्रांत ने नोटबुक में आज की पहली को भी नोट कर लिया था ताकि उसे अपने डुप्लीकेट एडवेंचर के बारे में भी पता लग सके डुप्लीकेट एडवेंचर से विक्रांत को केस सॉल्व करने में कोई मदद नहीं मिलती थी लेकिन इसे विक्रांत को कुछ पॉइंट मिलता था और विक्रांत को उम्मीद थी कि इस पॉइंट से उसे कुछ अच्छा ही हासिल होगा इसलिए अब वो रोजाना अपने इस डुप्लीकेट एडवेंचर को भी जरूर पूरा करता था पहले के अनुसार पता चला की विक्रांत का अगला डुप्लीकेट एडवेंचर पिछड़े वाले ही की तरह यही ऑफिस में ही होने वाला है उसे पता लगा कि ये डुप्लीकेट एडवेंचर उसके इस वक्त के लोकेशन से 138 मीटर की दूरी पर और 13 मीटर की ऊंचाई पर होने वाला है विक्रांत ने तुरंत इस दूरी का अंदाजा लगाया और उसे पता चला कि ये एडवेंचर पुलिस स्टेशन के ही दूसरी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर होने वाला है ये बिल्डिंग पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की थी एडवेंचर का टाइम अगले दिन सुबह ठीक आठ बजे था विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ की आखिर वहाँ पर कैसा एडवेंचर होने वाला है लेकिन फिर उसने अपना ज्यादा दिमाग इस तरफ लगाने के बजाय इसे अगले दिन सुबह छोड़ दिया अभी तक इस केस के इन्वेस्टिगेशन में कोई खास प्रोग्रेस नहीं मिल सकी थी एसके और रितेश ने मिलकर इस निशान कार के फुटेज को देखना शुरू कर दिया था लेकिन सीसीटीवी फुटेज से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही थी हालांकि जब कार स्कूल के पास से निकलकर रोड पर आती है तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है लेकिन वहां से भी ये पता नहीं लग पा रहा था कि कार किस दिशा में गई है इस वजह से कार के डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा था उधर जतिन ने मुंबई के भीतर जितने निशान कार के शोरूम थे वहां से इस व्हाइट सेडान का पता लगा लिया था वहां से पता चला की पिछले एक महीने के भीतर मुंबई के भीतर निशान के इस मॉडल की कुल सत्रह गाड़ियां बिकी हैं। अब इन सत्रह गाड़ियों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा ऊपर से ये शहर के किस किस कोने में है ये पता लगाने के लिए काफी बड़े स्केल पर सर्च अभियान चलाना पड़ेगा इसके लिए शहर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद लेनी होगी और फिर हायर अपने इसके परमिशन भी लेनी होगी इसीलिए विक्रांत ने हायर अपने बारे में बात भी कर लिया था हालांकि वहाँ से परमिशन मिलने में अभी थोड़ा वक्त तो था ऐसे में विक्रांत के पास इंतजार करने के अलावा अब कोई और चारा नहीं था अब तक विक्रांत काफी थक चुका था और रात भी काफी हो चुकी थी वो टेबल पर सिर रखकर कुछ देर के लिए आराम करना चाहता था लेकिन उसे कब गहरी नींद लग गई पता ही नहीं चला विक्रांत सर विक्रांत सर उठिए जल्दी उठिए अचानक से विक्रांत के कानों में आवाज सुनाई पड़ी और उसकी नींद खुल गई उसे सोए हुए पता नहीं कितना देर हो चुका था आंखें लाल किए हुए जब विक्रांत उठा तो उसने देखा की उसके ठीक सामने टेबल पर अभी भी एस के कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कीबोर्ड पर उंगलियां पीट रहा था बाकी के लगभग सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपने अपने टेबल पर सोए पड़े थे सर सुनिए ये देखिए अचानक से सुनिधि ने उसे अपनी तरफ बुलाते हुए कहा अब जाकर विक्रांत को एहसास हुआ कि सुनिधि ही उसे अभी बुला रही थी सर मुझे कुछ मिला है ये देखिये आप सुनिधि इस वक्त जिस कम्प्यूटर आरोप काम कर रही थी वो ओल्ड केस डिपार्टमेंट का कम्प्यूटर था दरअसल अब ओल्ड केस डिपार्टमेंट खत्म हो चुका था वो सिर्फ नाम का डिपार्टमेंट रह गया था ऐसे में वहाँ का ये कंप्यूटर अब टीम ए के इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है सुनी इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रही थी उसने विक्रांत को स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा सर मैंने गूगल पर जाकर स्कार्फ सर्च किया तो फिर मुझे वहाँ पर ये पीले फूल वाला स्कार्फ भी दिखाई दे गया फिर जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई विक्रांत कम्प्यूटर की स्क्रीन पर देखकर चौक पड़ा ये स्कार्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है पहला तो कुछ एयरलाइंस में और कई हॉस्पिटल में और होटल में यानी कि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के फील्ड में भी इस तरह का स्कार्फ ड्रेस कोड के लिए यूज किया जाता है इसका मतलब कि ये औरत पक्का हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करती है मतलब कि हमें ऐसे स्कार्फ वाली औरत को ढूंढने के लिए होटल या एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करने वाली औरतों की लिस्ट निकालनी होगी विक्रांत ने जवाब दिया नहीं सर ऐसा नहीं सुनीत ने जवाब दिया पहले मुझे भी यही लगा था लेकिन सर ऐसा नहीं है आप देखिए तो आप ये देखिए सुनिधि ने विकांत को फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर उस स्कॉ वाली लड़की की फोटो को दिखाते हुए कहा आप इसके स्कार्फ का डिजाइन देखिए मतलब इसने कैसे गले में इस स्कार्फ को डाला हुआ है कैसे मतलब विक्रांत को थोड़ी कंफ्यूजन हुई उसे समझ नहीं आया कि सुनिधि क्या कहने की कोशिश कर रही है अरे मतलब इसने जो स्कार गले में डाला हुआ है उसकी नोट देखी ये ये बिल्कुल अलग तरह का स्का्फ है सुनिधि ने कहा फिर उसने कम्प्यूटर पर इंटरनेट वाला पेज खोल दिखाते हुए कहा देखिए इस तरह का स्का्फ रेडीमेड आता है और ये बहुत यूनिक स्कार्फ है इंडिया में इस तरह के ओरिजिनल स्कार्फ बहुत महंगे बिकते हैं है इसका प्राइस तो चालीस हजार रूपए है विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा स्कार्फ इतना महंगा भी हो सकता है चालीस हजार का है ये स्कार्फ सुनिंद्र ने कहा अब इस स्कार की मदद ऐसी हम अपना आगे का इन्वेस्टिगेशन कर सकते है मैं भी इसका रेट जानकर हैरान रह गई थी फिर मैंने इस स्कॉर्फ के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की तब पता चला कि इस तरह का स्कार्फ साल 2001 में इंडिया में आया था और इसकी सिर्फ 10 कॉपी ही इंडिया में है अब ये स्कार्फ कितना यूनिक है हमें अब इन दसों स्कार्फ के बारे में पता लगाना है देखना है कि ये स्कार्फ कहां है करेक्ट विक्रांत न का ऐसा करते हैं कि हम चेतन को इस बारे में इंफॉर्म कर देते हैं वो प्रोफेशनल की मदद लेकर इसके बारे में पता लगाएगा अच्छा सुनो एक मिनट मुझे फिर से दिखाओ ये विक्रांत ने सुनिधि के बिल्कुल साइड में बैठते हुए कहा उसने कंप्यूटर का माउस अपने हाथ में ले लिया और वो एक बार फिर से इस स्कार्फ को और सीसीटीवी फुटेज वाली औरत के गले में पहने हुए स्कार्फ को एक साथ देखकर कंपैरिजन करना चाहता था लेकिन गलती से विक्रांत से स्क्रीन आरोप किसी और जगह का क्लिक हो गया और फिर तुरंत ही उसके सामने वो फोटो निकल कर सामने आ गया जो आज उसने रोहन नेगी के घर जाकर क्लिक की थी विक्रांत को याद आया की वहाँ ऐसी लौटने के बाद उसने ये सब फोटो इस कंप्यूटर में सेव कर दिया था लेकिन ना जाने कैसे वो स्टोरेज फाइल को क्लोज करना भूल गया था अरे ये कहा की फोटो है सुनीदी ने कर दिया और फिर एक एक फोटो के बारे में बताने भी लग गया ये तीनों रोहन विजय और टीना है ना कितने स्मार्ट लग रहे है ये अच्छा ये किस शो की फोटो है अगर हमें ये पता चल जाए तो सुनिधि ने जवाब दिया तो क्या शो का पता करने से क्या होगा ये थोड़ी ना पता लगेगा कि किडनैपर कौन है <laughs> विक्रांत ने हंसते हुए कहा तभी अचानक से उसका दिमाग कहीं और चला गया उसने फटाफट -फड़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहे फोटो में से एक फोटो को फुल स्क्रीन पर करके देखना शुरू किया विक्रांत ने देखा कि एक फोटो में रोहन नेगी अपनी मां मीनाक्षी नेगी के साथ खड़ा है और उस फोटो में उसकी माँ ने अपने गले में वही पीले फूल वाला स्कार डाल रखा था